हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हम अति दयालु श्री श्री कौनताय के चरण की शरण में आपको इनकी अद्भुत लीला कथन से थोड़ा सा पुनः चाहते हैं श्री चैतन्य चाथ्या एक अपूर्व ग्रंथ है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन विस्तार रूप में है So, उसमें एक कहानी है कि कैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले एक बहुत बहुत सुंदर कहानी साक्षी गोपाल के बारे में तो so, क्या हुआ करीब क्या आज से सात वर्ष के पहले दक्षिण भारत में विजया राज्य में एक गांव में दो ब्राह्मण निवास करते थे जो वैष्णव शुद्ध भक्त ब्राह्मण थे एक वृद्ध थे और एक उनसे बहुत खनिष्ठ थे एक युवक ब्राह्मण अविवाहित युवक ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण की इच्छा थी तीर्थ यात्रा कर आज काल से यात्र, यात्र का जैसे नहीं तीर्थयात्र उस समय तीर्थ यात्रा का अर्थ था बहुत बहुत बड़ा प्रवास क्योंकि आज ट्रेन से प्लेन से बस से इधर उधर जाना है लेकिन उसी समय तो प्लेन नहीं प्लेन बस ट्रेन ये सब तो नहीं थी और वास्तव में यात्रा फायदों से ही करना चाहिए तो बैलगाड़ी में भी नहीं जाना है अगर हम यथाविधि यात्रा करते हैं, आजकल तो जमाना अलाक है लेकिन उस समय खूब खड़ा नियम था कि यात्रा का मतलब चल के जाना तो दक्षिण भारत से ही वो उत्तर भारत के सब तीर्थ स्थान जाने तो बहुत समय लगे तो कम से कम दो से तीन साल लगे तो इसलिए सामान्यता वृद्धा वस्तु में कि थोड़े थोड़ वृद्ध होने से लोग अवसर मिले तीर्थ यात्रा करने क्योंकि वृद्ध के पहले इनके बच्चे तो काफी बड़े नहीं थे वो सब घर का काम करने के लिए तो वो वृद्ध ब्राह्मण चाहते थे तीर्थ यात्रा करना तो इनके साथ कम से कम एक सहायक रहना चाहते थे तो इनके खुद के परिवार तो सही कोई प्रस्तुत नहीं थे इनके साथ जाना लेकिन वो युवक ब्राह्मण इनके पड़ोसी वे बोले कि यदि आप अनुमति दें, मैं बहुत प्रसन्न होंगे आपके साथ जाना और आपकी सेवा करना क्योंकि युवक ब्राह्मण तो एक बड़े भक्त थे और इनकी इच्छा भी थी कि विवाह के पहले मैं आपसे मिलूंगा तो वृंदावन केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री अयोध्या प्रयाग द्वारका इत्यादि महान महान तीर्थ स्थान की धूप की क्रीपर, शेर एक दूंगा अर्थात तीर्थ यात्रा करना तो दो ब्राह्मण गए थे यात्रा के लिए प्रस्थान की और वो युवक ब्राह्मण तो सभी प्रकार से वो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की तो यही शिष्टाचार है कि शिष्ट लोगों की सेवा करनी चाहिए ज्येष्ठ लोग की सेवा करना चाहिए घनिष्ठ के द्वारा तो वो कनिष्ठ ब्राह्मण सोचे कि मेरा अवसर है सब तीर्थस्थान जाना जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है मूर्ति के रूप में और मेरा अवसर है बहुत पवित्र नादी में स्नान करना और जल स्पर्श करने से आत्मा पवित्र करना लेकिन ये सब ही अवसर से अधिक है यही अवसर यही वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना क्योंकि भगवान से इनके भक्त और इनके भक्त की सेवा करना और अधिक है क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा से मेरी सेवा करने से मैं और प्रसन्न हूं अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करते हैं तो ऐसे ही सभी प्रकार से रसोई करना खिलाना खपरा धोना और सभी प्रकार तो से फानी लाना फानी फैलाना तो सभी प्रकार की सेवा की युवक ब्राह्मण तो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की और दोनों एक साथ रास्ते में भगवान हरि की लीला चर्चा की और साथ साथ भजन कीर्तन गाते थे और ऐसे ही ब्राह्मण करके करके तो एक दिन सावाराध्या श्रेष्ठ धाम श्री बिन्दावन में आये थे और दोनों ब्राह्मण की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी तो इतने दिन ब्राह्मण करने के बाद बहुत पवित्र तीर्थ स्थल देखने के बाद हमारा पारम सौभाग्य हुए कि हम वृंदावन धाम में आया हैं तो उस धाम में वे विशेषकर गोपाल नामक श्री विग्रह की भक्ति की दोनों की विशेष भक्ति थी गोपाल गोपाल मूर्ति के लिए तो वृंदावन धाम रहने समय हैं। वो ज्येष्ठ ब्राह्मण की हृदय प्रेरणा थी ऐसे घनिष्ठ ब्राह्मण को कहना कि तुम इतने अच्छी तरह मेरी सेवा करते कि तुमको क्या दूंगा तुम के लिए मैं क्या कर सकता वो घनिष्ठ ब्राह्मण बोले कि आपसे कुछ नहीं चाहता हूं मैं बहुत ही प्रसन्न हूं बहुत आभारी हूं वह आपकी सेवा करने का मौका मिलू से फिर भी ज्येष्ठ ब्रह्मण्ड की मेरी पुत्री का आपको दूंगा विवाह में तो कनिष्ठ ब्रह्मंडौल की जो आप अर्पण कहते हैं वो प्रेम प्रेमार्पण है लेकिन आपको मालूम है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि आप महान कुलीन ब्राह्मण और मेरी जाति निम्न है तो ये तो समाज की दृष्टि में शोभा नहीं होगा और विशेषकर आपके कुटुम्बों तो स्वीकार नहीं करेंगे तो जयमोन बोले की मेरी पुत्री मेरी है और अगर मैं कहता कहते हूं तो मैं दे दूंगा मैं संकल्प किया था इस वृंदावन धाम में कि मैं मेरी लड़की का पानी आपको दूंगा ग्रहण करने के लिए तो घनिष्ठ ब्राह्मण बोले की तो जैसे कि इस आपका संकल्प साधित होगा तो आप जरा सा गोपाल देव श्री विग्रह के सामने तो यही भी और ज्येष्ठ ब्राह्मण श्री गोपाल देव का श्री मंदिर में घनिष्ठ ब्राह्मण को बोले कि मैं वचन देखता हूं कि देश वापस जाके मैं मेरी पुत्री ये शिष्टाचारी सेवक खनिष्ठ ब्राह्मण को दूंगा तो वो युवक ब्राह्मण गोपाल को, को बोले कि बात सुने तो बाद में खड़े आप साक्षी होंगे। तो क्या हुआ तो बहुत आनंद के साथ बहुत बहुत तीर्थ देखने के बाद वे तीन चार साल तीर्थ यात्रा करने के बाद अपना देश लौट गए वो ज्येष्ठ ब्राह्मण कनिष्ठ ब्राह्मण को विदाई किए तो आप तुम मेरी बहुत अच्छी से बखी तो अभी अपना घर वापस जाओ तो दोनों तो आपने अपना घर गए हैं और कुछ दिन चले गया फिर युवक ब्राह्मण सोचे कि वो मेरा आराध्य ज्येष्ठ ब्राह्मण मुझको प्रतिज्ञा दी कि वे इनकी लाड़की मुझको देंगे लेकिन अभी वो चुपचाप है कुछ नहीं बोलते क्या है उनका मन में तो इसलिए वो घनिष्ठ ब्राह्मण तो ज्येष्ठ ब्राह्मण के घर जाके उनको बताया कि जरा महाशय आप सोचिए कि आप मुझको कुछ Dinner की बात बोले श्री वृंदावन धाम दा, में फिर वो जेष्ठ ब्राह्मण तो सोच लगे तो अभी क्या करूंगा ऐसा वचन दिया लेकिन मेरे सब कुंब तो कभी भी सहाम नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा तो वो जेष्ठ ब्राह्मण कनिष्ठ ब्राह्मण को बोले कि तो तुम खाओ वापस आओ फिर हम चर्चा करेंगे तो कनिष्ठ ब्राह्मण का वापस जाने के बाद ज्येष्ठ ब्राह्मण आत्मिय स्वजन को बोले कि मेरा संकल्प है मैंने वचन दिया था कि मेरी पुत्री वो ब्राह्मण को दूंगा विवाह में फिर दमाओ जाए सेठ घर में तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं संभव नहीं हो वो निम्न जाति है हम श्रेष्ठ खुलीन ब्राह्मण हैं हम खो शर्म लगेंगे और वो ब्राह्मण की पत्नी पाले की अगर तुम वैसे से करोगे मैं विष पीने से मार जाऊंगा सुसाइड करूंगा तो ज्य ब्राह्मण तो सोचा तो नहीं मैं तो नहीं मैं क्या करूंगा वाचन दिया था वृंदावन धाम में भगवान के सामने तो वो ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र बोला कि चिंता मत कर आप कले आए से बोला कि मुझे याद नहीं है और मैं सब बस करूं तो अगले दिन वो कनिष्ठ ब्राह्मण आया और बोला कि तो अभी आपका क्या राय है फिर वो ब्राह्म को लड़का आया था बोला तुम क्या बदमाश यहां से जाओ मेरी बहन को लेना चाहते हो तुम क्या बादश इधर से जाओ जाओ जाओ तो उसके एक दिन के बाद वो युवा ब्राह्मण तो सभी पड़ोसी सब गांव वाले को बुला के एक सभा बनाए और पूरा विधानस बने कि ऐसा हुआ वो जेष्ठ ब्राह्मण मुझे बोला बोले कि वे उनकी पुत्र का मुझको देंगे अभी तो कुछ नहीं बोलते तो सब सब कुछ और सब गांव वाले को बोले सब कुछ सबके सामने बोले फिर वो ग्या उनका प्रधान ज्येष्ठ ब्राह्मण को बोले तो यही सब बात क्या है? सही है कि नहीं और वो ज्य ब्राह्मण चुप चुप हुए फिर बोले की मुझे याद नहीं है ऐसा बात बोलो बहुत गुस्सा हुए वो वो ज्येष्ठ ब्राह्मण का लड़का बोले कि ये, ये युवक ब्राह्मण तो बड़ा बदमाश है तो मेरा पिताजी का सब पैसा हरण के चोरी किया, और अभी तो इसका इतना इतना सा साहस है कि मेरी बहन भी विवाह उससे विवाह करना चाहते हैं। तो गांव वाले गांव वाले नहीं जानते तो क्या कौन जूट बोलने वाले है कौन सच बोलने वाले है? तो प्रधान खनिष्ठ ब्राह्मण से पूछा कि तो कि जिष्ठ ब्राह्मण ऐसे बोले कोई यही बात सुनना कोई दूसरे है सुनने वाला कोई साक्षी है तो खनिष्ठ ब्राह्मण बोला जी हां साक्षी है गोपाल है तो गोपाल कौन है वो जैसे ब्राह्मण का लगा यही गोपाल कौन है साक्षी कौन है तो कनिष्ठ ब्राह्मण बोले कि साक्षी है ये गोपाल है श्री विग्रह जैस ब्राह्मण का लगाकर सोचे विग्रह तो खाली पत्थर है तो कैसे साक्षी हो तो तो वो लार्क वो ज्य ब्राह्मण का लार्क ला बोले कि अगर वो गोपाल वचन देगा कि मेरे बाप ऐसे बोले फिर मैं संतुष्ट होंगे तो क्योंकि वो लार्क का कोई विश्वास नहीं था कि वो श्री विग्रह बात करेगा करेंगे तो फिर वो कनिष्ठ ब्राह्मण तो बाहर आ ला। वापस वृंदावन गया कितना साल तो एक साल लगा जाना जाना गोपाल देव के सामने आके गोपाल के गोपाल को बताया हे भगवान आपका याद है आशा है याद है कि कार्य दो साल के पहले मैं एक वित्त ब्राह्मण के साथ आया था और वो ब्राह्मण ने दक्षण दिया वे उनकी लाड़की मुझको देंगे अभी तो नहीं देना चाहते देना नहीं चाहते तो आपका आना पड़ेगा दक्षण देने के लिए साक्षी देने के लिए तो वो गोपाल देव श्री विग्रह वो युवक ब्राह्मण को बोले कि लेकिन uh, मैं बिगड़ा हूं मैं मूर्ति हूं तो मैं कैसे से जूंगा मैं कभी भी नहीं सुना कि मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कनिष्ठ बहन बोला कि तुम तो मुझसे बात कर अगर बात करते हो तो जा भी सकते हो चौके इफ यू कैन चौक यू कैन वॉक तो फिर वो गोपाल घनिष्ठ ब्राह्मण का बदल ठीक है तो मैं आऊंगा तो आप तुम के पीछे पीछे आके आऊंगा लेकिन तुम कभी भी मुझको पीछे घर आके मुझको देखो देखो ना मुझको देखो ना मैं आऊंगा तो मेरी न्यूफा ध्वनि से तुम मालूम पड़ेगा कि मैं तो ऐसे ही गोपाल आए थे तो बहुत दिन लगे और गोपालदेव उस काल में आया और सब श्रद्धालु भक्तजन बहुत बहुत प्रसन्न हुए गोपालदेव का दर्शन में और ऐसे गोपालदेव स्वयं इनके भक्त के लिए वृंदावन से विजय दक्षिण भारत पायरल से गए हैं साक्षी देने के लिए। तो ऐसा है भारत का आध्यात्मिक इतिहास में ऐसा बहुत गठन है बहुत बहुत कहानी है इसलिए भारत देश का महान गौरव है इस देश में तो कितने आध्यात्मिक घटनाएं हुए जिसमें भगवान स्वयं इनके भक्त के साथ प्रेममय व्यवहार करते हैं तो समझना चाहिए विश्वास होना चाहिए कि श्री मूर्ति तो पुत्र प्रतिमा नहीं है वही भगवान है और वे हमारे साथ बात करना चाहते हैं लेकिन हमारे दाय पूर्ण शुद्ध होना चाहिए फिर हम अधिकार में लेंगे साक्षात भगवान के साथ बात करना तो यही भक्ति का परम फल है ये अवसर भगवान की सेवा करना और इनके साथ बात करना इनके साथ खाना लेना, इनके साथ नाचना कितना दयालु है भगवान इनके पूर्ण विश्वास होना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे